मन मिल करके प्राण में कर्म मिल करके पंच ज्ञानेन्द्र और बुद्धि हो गया इसको सब तैयार करना है ऐसे नहीं चलेगा तैयार होना चाहिए पूरा ठीक ठीक करके ये आप लोगों को मालूम करके मैं सरल कर लेता हूँ और तैयार करना पड़ेगा ये नहीं आएगा तो किस होगा कोई तो एक भी ठीक से उत्तर नहीं मिलेगा जल जल से से जल से किसके ये ये कहने क्या कोई ये पड़ आए करके कहीं कैसी के विद्वान आए कहीं कहा चलेगा प्रपंच निरूपणम अत्र अखिल सूक्ष्म शरीर हम सूक्ष्म जितने सब जीव के अलग अलग सूक्ष्म शरीर पांच, इंद्र पांच प्राणादि पांच और मिलकर मिल के करके सत्र मिलकर के सूक्ष्म शरीर हुआ के सूक्ष्म भिन्न-भिन्न है किन्तु को मिला करके एक बुद्धि विषय तैयार तो जैसे बहुत वृक्ष है एकम कि एक बुद्धि विषय हो गया बन हो गया एकत्र करेंगे तो एक हुआ ठीक इसी प्रकार सौ सूक्ष्म एक बुद्धि विषय करेंगे तो वन बद जलाशय जलाशय में तो बहुत जल है एक जलाशय है समष्टि समी हो जाएगा ए, एक बुद्धि विषय तो ना समी हो गया समि सूक्ष्म तो एक हो गया जैसे एकम वनम बहुत वृक्ष आ गई समस्ती सूक्ष्म सरम में तो एकम अनेकृष्ट सूक्ष्म है अनेक बुद्धि विषय तो यार अनेक बुद्धि विषय करेंगे तो वृक्ष अनेक है बने में इसी प्रकार यहाँ भी अनेक बुद्धि के विषय होगा तो अनेक सूक्ष्म है व्यष्टि हो जाएंगे अलग अलग वृक्षव जलवध वृक्ष जैसे बने में बहुत वृक्ष है जलाशय में बहुत जल है जलानी प्रयोग करेंगे व्यष्टि तो ये भी सूक्ष्म भी व्यक्ति भी है और समष्टि भी है एक बुद्धि विषय तो न और अनेक बुद्धि विषय तो न्यि दो प्रकार है समि हो गया समि सूक्षण सर एक है ती उपाधि से युक्त चैतन्य को क्या कहते हैं सूत्र आत्मा सूत्र आत्मा ऐसे सूत्र आत्मा सूत्र आत्मा है सूत्र जैसे सबके अंदर प्रविष्ट है माला के अंदर सबदान के अंदर सूत्र एक है सूक्ष्मत्मा सब के अंदर सूक्ष्म प्रविष्ट है एक है समस्ती उसको सूत्र आत्मा कहते हैं हिरण्यगर्भ भी कहते हैं अब प्राणी भी कहते समी प्राणी भी कहा जाता है इसी चाहे उचित समस्ती सूक्ष्म चैतन्य हुआ हिरण्यगर्भ क्या हुआ समस्ती सूक्ष्म चैतन्य समस्ती उपहित चैतन्य अच्छा समस्ती सूक्ष्म अभिमानी चैतन्य को हिरण्य कहते है वही जो ईश्वर थे कारण रूप है समस्त सूक्ष्म अभिमान करने के कारण उसका नाम ही हो जाता है और वही जब व्यस्ट एक, एक, एक सर अभिमान करेगा वही चैतन्य व्यस्टिस्वर अभिमान होने से उसका नाम हो जाएगा तेजस तेजस होता है पहले तत्व को जमाया सर्वत्र अनु तत्वा ज्ञान इच्छा क्रिया सके मत उपही तत्व सूत्रात्मा इसलिए सर्वत्र अनुसूचित के अंदर है प्रविष्ट है और ज्ञान इच्छा क्रिया, क्रियाशक्ति मत उपहुत ज्ञान इच्छा क्रिया, शक्ति वाले उपाधि से युक्त है ये उपाधि ज्ञान क्रिया, ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति इच्छाशक्ति अंतकण में ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति प्राण में शक्ति वाले उप से उपहीत है हिरण्य ग्रह प्राणी भी कहा जाता है अस् समि स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्म प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है यह पंचीकृत भूतों का कार्य होने से सूक्ष्म बनेगा अब अभी प्रपंच उत्पत्ति नहीं बताई स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म से इसको सूक्ष्म शरीरन कहते है विज्ञान में आदि कोश त्रय मनोमय प्राण तीन कोश जागृत वासनामय सपनों अत एव स्थूल प्रपंच लय स्थानी च उचित जागृत वासना में है। इसको स्वप्न भी कहते हैं अभिमानी भी, भी है और स्थूल प्रपंच का जो स्वप्न अवस्था में जाएंगे स्थूल प्रपंच उसमें लीन हो जाता है स्थूल प्रपंच का लय स्थूल प्रपंच का लय स्थान कौन है सूक्ष्म प्रपंच हिरन नगर स्थूल प्रपंच लय स्थानी कहते है तो स्वप्न भी कहते हैं स्थूल प्रपंच का लय कहते है सूक्ष्मी कहते हैं और कौ सत्र विज्ञान में आदि को सहित चैतन्य तेजसोतीक्ष चैतन्य को क्या कहेंगे तेजस तेजस है अकारांत व्यस्टि उपहित चैतन्य तेजस व्यस्टि सूक्ष्म भी कहते है तेजस व्यस्टि सूक्ष्म करें उसका नाम तेजस है और समस्ती सूक्ष्म स्वर अभिमान करेंगे तो उसका नाम ही हिरण्यगर्भ है एक ही चैतन्य है व्यस्टि अभिमानी के कारण तेजस्व सम अभिमानी के कारण हिरण्यगर्भ। गर्भ सूक्ष्म शरीर में अभिमान होने से तेजस्व हिरण्य गर्भ हुआ और कारण अभिमान हुआ तो प्राग्ञ हो जाएगा ईश्वर रूप कारण उपाधि युक्त हो जाएगा और स्थूल सूक्ष्म तीनों अभिमान छोड़ देगा शुद्ध चैतन्य आप ही सूक्ष्म स्वर अभिमान करने से आपका नाम तेजस्व होता है समस्टि सूक्ष्म स्विमान्य हो तो हिरण्य हो जाएगा वही चैतन्य स्थूल स्वर अभिमान करेगा तो हो जाएगा आगे विश्व आएगा समस्त समस्ती स्विमान करने से तो उसका नाम क्या होता है विराट होता है कारण तीनों सर से अभिमान छोड़ करके तीनों से मैं भिन्न हूँ ऐसा निश्चय हो जाएगा तो वो तूर्य शुद्ध चैतन्य आत्मा कह करके तत्व आया अवस्थात्री पंचकोश विलक्षण सरत्र विलक्षण ये सब कहा गया तीन जागर सपना सुवस्था के साक्षी साखी विलक्षण पंचाति ऐसा कहा गया है उपाधि से युक्त हो करके ही चैतन्य का नाम भिन्न भिन्न होता है तेजस भी उसकी चैतन्य का नाम हो गया व्यस्टि उपाधि से युक्त होने पर उपायुक्त होने पर तेजमय अंतकर्ण उपयुक्त तो इसको तैज कहते क्यों अंतकर्ण है सत्व गुण का कार्य प्रकाशात्मक है तेज है तेज है अंतकर्ण तेजोमय अंतकर्ण युक्त होने से उसका नाम तेज से भी कहा गया तेजमय अंतकर्ण उपहित अशी इम व्य स्थल शरीर अपेक्षा सूक्ष्मत्वाद ये भी सूक्ष्म क्यों व्यूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है इसे सूक्ष्म कहा जाएगा जैसे समस्या सूक्ष्म शर्र है तद चैतन्य हिरण्य है इसे व्यष्टि भी उपहित चैतन्य उसको सूक्ष्म शरीर इसलिए कहते है क्योंकि स्थूल शरीर जैसे समस्त में समस्ती स्थल शरीर होने से हिरण्य गर्भ शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर ठीक इसी प्रकार यहाँ बस्ती भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का पीछा सूक्ष्म होने से ये तो सही सूक्ष्म शरीर इसमें भी तीन को से हिरण्य में तीन को से इसमें भी तीन को सा हिरण्य की उपाधि समस्ती सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर विज्ञान में मनोमेव प्राणमेय तीन कौश व्यस्टिशरी में भी तीन कौश है विज्ञानमे आदि से मनोमेय प्राणमेय को विज्ञान में आदि में, जागृत वासनाम चुरा स्वप्न इसको स्वप्न भी कहते तेजस जागृत वास्नाम अतएव स्थूल शरीरल स्थान में च उच्यते स्थल शरीर के लयस्थन में इस सूक्ष्म कहते हैं ये तो सूत्रात्मा तेजस दो है एक बेष्ट अभिमा का नाम हो तो, गया तेजस समस्त अभिमानी का नाम हो गया सूत्रात्मा सूत्रात्मा च तेजसूत्रात्मा तेजसिवचन हिण्यगर और तेजस तदानी मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवत मनोवृत्ति के द्वारा सूक्ष्म विषय को अनुभव करते है सूत्रात्मा और हिरण्य तेजस अनुभव द्विवचन सूक्ष्म विषयान सूक्ष्म करते सपना बता प्रबिवि तेजस इत्यादि तेजस प्रवृत शुद्ध मन में तेजस श्रुतया अमस्टिष्ट तदुपहित सूत्रात्मन तेजस यो वन वृक्ष वाकाशवच्च अथवा जलाशय व प्रतिम्ब आकाश अभेदी समक्षण और, और उपहित तो नाम हो गया सूत्रात्मा और हो गया? देखो, समस्ती वृष्टि हो सूक्ष्म तेजस तो सूत्र आत्मा तेजस वर्ण वृक्ष वर्ण और वृक्ष एकत्व तो विवख्या करेंगे तो वन अनेक विवेख्या करेंगे वृक्ष वही वन ही वृक्ष है जिस प्रकार अभेद तदवचन आकाश अवच वृक्ष अवचन आकाश वनावचन आकाश एक ही है इसी प्रकार यहाँ व्यस्टि समि उपयुक्त चैतन्य एक ही और व्यस्टि समि सर्वदा सूक्ष्म शरीर भी एक ही है एकत्व विवक्षा करेंगे तो समि है नाना के भावना से व्यस्टि हो जाती है अभेद है और तदूपित चैतन्य एक ही है उपाधि भिन्न है चैतन्य एक है जिस प्रकार वनाश वृक्षा एक ही है जलाशय जलवत जैसे जलाशय और जल जलाशय अभिप्राय से एक है और बृष्टि अभिप्राय से जलानी अनेक है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर एक है समि और बृष्टि करेंगे तो नाना है और जलाशय प्रतिम्ब होगा आकाश का जल में प्रतिम्ब होगा और तो प्रतिमा में जल प्रतिंब आकाश कहो जलाशय प्रतिब आकाश कहो द्वन में कोई भेद नहीं एक होते, मतलब में में का है आकाश है ये कहते आकाश बच्चा, तद्गत में तो जलाशयगत प्रतिमा आकाश और जलगत प्रतिमा आकाश थोड़े जल में घटा में जल रखो आकाश का प्रतिम्ब दिखे जलाशय में दिखता है प्रतिमा आकाश में कोई भेद नहीं आकाशवच्च अभेद तो चैतन्य द्वन का अभेद हुआ जैसे प्रतिम्ब आकाश वन वृक्ष अवचन आकाश कहो अर्थात जल जलाशय प्रतिम्ब आकाश के समान सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य बस्ती उपहित चैतन्य और समस्टि उपहित चैतन्य में भेद नहीं अभेद है एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कही गई सूक्ष्म शरीर दो प्रकार है समी और बृष्टि जैसे वृक्ष वन प्रकार है एक तो से समि और नाना कहेंगे तो व्यष्टि है अभी स्थल प्रपंच बनाने के लिए पंचीकरण प्रकार है। स्थूलभूतानी तो पंचीकृतानी जो होते हैं वो पंचीकृत है पंचीकरण होने के पहले शुद्ध था तन मात्रा उसको कहते अपीकृत एक, एक को मिला करके सब मिला देंगे तो पांच पांच हो जाएगा तो पंचीकृत हो जाएगा पंचीकृत के पहले ना पंचीकृत थी अपीकृत पहले अपत शब्द प्रयोग करते अभी पंचीकृत कहेंगे पंचीकरण करेंगे पंचीकरणंतु आकाश आदि पंचसु आकाश आदि भूत पांच आकाश आदि पंचसु पांच भूत में एकम एकम द्विधा समम विभाज्य एक एक भूत को समान दो दो भाग करेंगे कितने भाग हो जाएंगे दस, सुग इस दस भाग होगी दस भाग में से सबके प्रथम एक, एक एक भाग को पांच भाग को ऐसे प्रत्येक को चार चार भाग करना अपर पांच भाग को अलग रख देना चलिए पांच भूत दो भाग कर दिया इनको तो ऐसा पहला को सब को चार चार भाग करना आकाश को कितने भाग करेंगे पूरा आकाश दो भाग होने के बाद आधा वहां रहा यहाँ आधा है उसको चार भाग क्या आकाश के बाद क्या है वायु आधा भाग कितने भाग करेंगे चार भाग करेंगे तेज को भी चार भाग जल को चार भाग पृथ्वी को भी चार भाग करेंगे और इनको इनमें लेकर मिलाना आकाश का आधा भाग यहाँ है और किस किस का आधा भाग है चार ही पांच भूत का आधा आधा भाग है आकाश का जो आधा भाग को चार भाग किया उसको लेकर मिलाएंगे किसे मिलाएंगे आकाश को छोड़कर बाकी मिला देंगे आकाश में तथा तो भाग है आकाश का आधा को जो चार भाग करेंगे कहाँ क्या मिलेंगे वायु वायु वायु तेज जल पृथ्वी ये क्या है जल पृथ्वी वायु तेज जल पृथ्वी आकाश का विभाग हो गया अभी बताओ इसमें आकाश कितने है? एक, आधा है।, आधा है आधा है इसमें आकाश है नहीं। नहीं। कितने है? एक, एक चौथाई नहीं आधा का एक चौथाई एक वस्टमांश आधा का चौथा है ना अष्टमांश है आकाश वायु कितने है आधा आधा है वायु इसमें क्या है तेज कितने है आधा और आकाश कितने अष्टमांश है वायु है कितने वायु आगे अभी नहीं अभी इतने भाई को चार विवाह करो आधा को चार विवाह करेंगे किसमें मिलाएंगे भाई में मिलाएंगे नहीं। भाई को छोड़ को चार में तो इसमें अभी क्या क्या है कितने आकाश कितने आधा है और भाई कितने एक अष्टमांश इसमें क्या है भाई कितने है आधा और आकाश कितने अष्टमांश है इसमें क्या है तेज तो कितने आधा है वायु कितने आकाश कितने अष्टमांश है जल को चार भाग करो कहा मिलाएंगे जल को करो कर मिलाएंगे पृथ्वी को चार भाग करो चार भाग होगा आधा का चार भाग करेंगे अष्ट होगा आकाश में मिलाएंगे एक भाग वायु में आगे जल में और तेज में अभी सब ये मिल गए इसमें आगे अभी प्रत्येक में इसमें प्रत्येक अपना भाग तो आधा है बाकी सब भूत का अष्टमाश है देखो इसी की प्रक्रिया कहते हैं, पंचीकरण तो आकाश आदि पंचम एकम द्विधा समम विभाज्य एक एक भूत को दो भाग कर दिया छोटा बड़ा क्या नहीं नहीं, समम समान विभाग करके तेसु दस भागेश प्राथमिकान पंच प्रत्येक चतुर्था समम पहला पांच भाव को प्रत्येक कितने भाग करना चार चार भाग, भाग करे चतुर्धा चतुर्धा समान भाग करके तेसा चतुर्ण भागा नाम एक एक जो चार चार भाग किया उसको लेकर कहा मिलाएंगे स्वस्व द्वितीय भाग परित्याग है न जो द्वितीय भाग है आकाश का द्वितीय भाग यहाँ है उसको छोड़कर अन्त्र मिलाना वायु का चार भाग लेकर कहाँ मिलाएंगे द्वितीय भाग भाई को छोड़कर अन्यत्र मिलाएंगे स्वस्व द्वितीय भाग यहाँ है को छोड़ करके अन्य भाग में संयोजनम तदम पंचदशी का श्लोक द्विधा जिसको याद है बोलो पढ़कर बोलो पुनः स्वस्य द्वित एकम एकम द्विधा विधाय एक एक बुत को दो दो भाग करके पुनः प्रथम चतुर्था फिर प्रथम को चार चार भाग करके एक एक भूत को चार चार, चार भाग करके स्वस्व इतर द्वितीय अपने से भिन्न द्वितीय के साथ जोड़ना पंच पंच हो जाते हैं। यह जो पंचीकरण कहा गया है तैतरे उपनिषद में पांचों भूतों की उत्पत्ति कही गई, छांदो के उपनिषद में तेज जल पृथ्वी तीनों भूतों की उत्पत्ति कही गयी आकाशवाहिक उत्पत्ति नहीं कही गई वहां त्रिवृत करण का आया नाम तीन भूत पृथ्वी जल तेज उसमें तीनों को दो दो भाग कर दो दो दो भाग हो गया आधा आधा अब प्रत्येक को दो दो भाग करेंगे ये तेज ही आधा को दो भाग करो इसको जल पृथ्वी मिला देंगे और जल को दो भाग करो तेज पृथ्वी मिलाएंगे पृथ्वी को दो भाग करो जल और तेज मिला देंगे त्रिवृत करण इसे कहा गया तो कोई कोई कहेंगे त्रिवृत करण तस्तुति तो में कहा गया पंचीकरण नहीं कहा गया तो पंचीकरण अप्रमाण्य होगा तो कहते है अपरा, नहीं मानना वो त्रिवृत है क्योंकि जहाँ की निश्चय किया गया पांच भूत तो की उत्पत्ति है इसलिए आकाशम वायुविंश उत्पाद तो तेज असल जता ऐसा तो करना पड़ेगा परमात्मा ने तेज की सृष्टि की आकाशवायु की सृष्टि करके तो पांच भूत की सृष्टि होने से त्रिवृत कारण है उपलक्षण पंचीकरण का तद ग्राहक सदी तद इतर ग्राहकत्व पंचीकरण का लेना है इसलिए प्रत्येक भूत पंचीकृत है ये पृथ्वी है पृथ्वी इसका नाम पृथ्वी हुआ इसमें आधा अंश पृथ्वी है और आधा अंश का चौथा ही चौथाई चावथा करेंगे मत पूरा अष्टमाश हो जाएगा अलग अलग भूत का आकाश भी अग्नि भी है अग्नि है वायु है, है, है।, है आकाश भी सब है इसलिए अधिक अपने अंश होने से अपना नाम हो गया पृथ्वी ब्रह्म सूत्र में आया वैशिष्या तद्वाद तद्वाद विशेष अधिक होने से उसका नाम हो गया जल में अधिक जल है सब भूत पांच भूत है तेज भी पांच भूत है वायु में पांच भूत है फिर भी एक नाम जल एक नाम तेज क्यों हुआ जिसमें जो भाग अधिक है उसके अनुसार नाम पड़ गया वैशिष्या तद्वाद तद्वाद ऐसा ब्रह्म सूत्र है असा अप्रमाण्य में नियम ये अप्रमाणी से शंका नहीं करनी है त्रिवृत कर्ण श्रुत है पंचीकरण से उपलक्षण जो त्रिवृत कर्ण श्रुति में छात्री में आया वो तो पंचीकरण का उपलक्षण है पंचा पंचात्मक समान है ये शंका करेंगे पांचभूत सब पंचीकृत हो गए सब पंचात्मक है तो एक नाम पृथ्वी एक नाम होता है ते सुच वैशिश्या तद्वाद ये ब्रह्म है इतना आकाश आदि व्याप होती जिसमें आकाश अधिक है उसका नाम आकाश पड़ गया जिसमें जल अधिक है उसका नाम जल पड़ गया समान ही, है पंचीकृत है पांचो भूत सो में तदाइम आकाशे शब्द अभिव्यज्य आकाश में शब्द अभिव्यक्त तो होता है अपंचीकृत तो भूत में है प्रत्यक्ष नहीं होगा पंचीकृत हूत में भूत आकाश में शब्द अभिव्यक्त होता है वायु में शब्द स्पर्श अभिव्यज है वायु में शब्द है कारण का गुण आकाश गुण और अपना गुण स्पर्श है अग्नि में कारण गुण शब्द स्पर्श दो है और रूप भी अग्नि का अपना गुण है तीन है जल में शब्द स्पर्श रूप तीन कारण गुणों और जल का अपना गुण है रस पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस चार कारण गुणों अपना गुण गंध ये अभिव्यक्त होते है सबसे अधिक गुण किस में है पृथ्वी में पांच गुण है इसमें स्थूल हुआ आकाश में सबसे कम गुण है शब्द ये सूक्ष्म है और गुण जिसमें अधिक, अधिक अधिक अधिक है पृथ्वी के पीछा थोड़ा कम स्थल और कम है इसी प्रकार उसमें है, है अभिव्यक्त होते हैं पंची के पंचीकृत भूत से ही स्थूल प्रपंच की प्रति होती है एक भूतेभ्य भूर भूव स्वर महर ज... जन तप सत्यमेतना विद्यम अतल सुतल रतल महात पाताल तलातनामकानाधोध तला तला तला तला विदकाना ब्रह्मा तदंत चतुर्विध से स्थूल शरीर तदुचिता अन्नपनादीना च उत्पत्तिर्भव उत्पत्ति उत्पत्तिभावती केवल पंचीकृत्य भूतों से पांच पंचीकृत भूत है उनसे इन सब की उत्पत्ति होती है ऊपर सात भूर लोग स्व तीन हो गया आगे मह जन तप सत्यम सात का नाम दे दिया भूर भूव स्व मह जन जब नहीं चाहिए महर नहीं मह भूर भूव स्व मह जन तप सत्यम यहां ऊपर उपर, उपर सात है विद्यमान है और नीचे है अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पातलातेचे विद्यमान लोका नाम नीचे सात ऊपर सात मिल करके चौदह हो गयी ब्रह्मांड से ये चौदह लोग मिलकर के ब्रह्मांड उसके अंतर्वर्ती चार प्रकार स्थूल शरीर है स्थूल सर अभी बताए जराज उदीजे स्थूल शरीर तदुचिता नाम अन्नपान आदि नाम, नाम उनके लिए जो आवश्यक अन्नपान जिसके जो खाद्य सब उनकी ही उत्पत्ति पंचीकृत भूत से होती है चतुर्विध शरिया जरायुज अंडज उदीज स्वेदानी जरायु से जाते जरायुज है जरायुभ्य जाता मनुष्य पश्वादी है मनुष्य अंडजानी अंडे भाता अंड� पक्षी पन्न पन्नगे के सर्प आदि उद्भिजानी भूमि उद्भिद जाता भूमि को फाड़कर उत्पन्न वृक्ष पौधा तीर्ण जानी है जाता नहीं युका मसक आदि स्वेद जय है चार प्रकार स्थूल स्वर ये चार प्रकार स्थल भी पंचीकृत भूत का कार्य उनके लिए खाद्य अन्नपान आदि भी पंचीकृत है भोग्य होता है पंचीकृत सकल स्थूल अतर्वधसकलस्थूलशीर एक बुद्धि विषय तनवजलाशय समिर्व्यिवलाशव समिर्व्यि पाठलाशय जलब्धवा समिर्व्यि समिभ व्यष्टि इसको बताएंगे स्थूल शरीर में भी समस्ि वृष्टि है अभिमानी क्या है रूप नाम ये तो भी बताएंगे ओण पूर्ण पूर्ण पूर्णिष्य shanti